गीता श्रीमद्भगवदीता भाष्य अध्याय पुरुषस्य विपश्चितः यत तो ह्यपि कौंतेयुष्टि इंद्रिया प्रमाथी हरती प्रथम मन यन कुरत अभी यस् कौंतेयुषा विपस्ि मेधावि व्यौहि संबंधः इंद्रिया प्रमाथी प्रमथन आकुली विषयामुखेंशोभय आकुली आकुकृत च हरती प्रथम प्रसह्य प्रकाशम एव पश्यतो विवेक विज्ञान विज्ञानयुक्त मनः हे कौंते जिससे कि प्रयत्न करने वाले विचारशील बुद्धिमान पुरुष की भी सील इंद्रियां उस विषयाभिमुख वे पुरुष को लुब्ध कर देती है व्याकुल कर देती है और व्याकुल करके उस केवल प्रकाश को ही देखने वाले विद्वान के विवेक विज्ञान युक्त मन को भी बलात्चल कर देती है यत तस्मा जबकि यह बात है इसलिए ताणि सर्वाणि संयम्य युक्त आशीत मत्पर वशे ही ये इंद्रिया प्रतिष्ठिता ते सर्वाणी संयम्य संयमन वशीकरण करुक्त सही सन आसी मतपर अहम वासुदेव सर्व प्रत्यगात् यस महम तस्मा आसीत उन्रियों को यानी वस्मे कर्केुक्तसमिति मेरे परायण होकर बैठना चाहिए अर्थात सबका रूप मैं वासुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ वह मत पर है अर्थात मैं उस परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ इस प्रकार मुझसे अपने को अभिन्न मानने वाला होकर बैठना चाहिए एवं आसीन से यते वशे ही वर्तन्ते अभ्यास बलात तस्व प्रज्ञा प्रतीक्षिता क्योंकि इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की इंद्रियां अभ्यास बल से उसके वश में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है अथ इदानिम पराभविष्य सर्वानूलम इदम् उच्यते इतना कहने के उपरांत अब यह पतनाभिमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण बतलाया जाता है ध्यातो विषयान पुंसंग संगा साम काते ध्या चिंत विषयान शब्दी विषय विशे, विशेषा आलोचयता पुस पुरुष से संग आसक्ति प्रीति तुम विषय उपजाते संगा प्रीते सुत्प्य काम तृष्णा कामात कुश्चित प्रतिहतात् क्रोधः अभिजाए विषयों का ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की अर्थात शब्दादि विषयों के भेदों की बारंबार आलोचना करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति प्रीति उत्पन्न हो जाती है आसक्ति से कामना तृष्णा उत्पन्न होती है काम से अर्थात किसी भी कारणवश विच्छिन्न हुई इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है क्रोधा भवती सोह सम्मोह, सोहामृतिभ्रम स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्य क्रोधा भवती समोह अवेक कार्याो कार्य हि संू अपि आक्रोशति। क्रोध से सम्मोह अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य विषयक अविवेक उत्पन्न होता है क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित होकर गुरु को बड़े को भी गाली दे दिया करता है सम्मोहा स्मृति विभ्रम शास्त्राचार्योपदेशाहित संस्कार जनिताया स्मृत सियाद विभ्रमो भ्रंश निमित्त प्राप्तो अनुत्पत्ति मोह से स्मृति का विभ्रम होता है अर्थात शास्त्र और आचार्य द्वारा सुने हुए उपदेश के संस्कारों से जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होने का निमित्त प्राप्त होने पर वह प्रकट नहीं होती तथा ततः स्मृतिभ्रंसाद बुद्धिनाश कार्या विषय विवेका योग्यता अंतकरण बुद्धेह बुद्धेनाश उच्यते इस प्रकार स्मृति स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है अंतकरण में कार्य अकार्य विषयक विवेचन की योग्यता का न रहना बुद्धि का नाश कहा जाता है बुद्धिनाशा प्रणश्यति तबदेव एवहि पुरुषो यवद अंतकरण तदीय कार्याकार्य विषय विवेक योग्य तद योगे नष्ट भवति। बुद्धि का नाश होने से यह मनुष्य नष्ट हो जाता है क्योंकि वह तब तक ही मनुष्य है जब तक उसका अंतकरण कार्य अकार्य के विवेचन में समर्थ है ऐसी योग्यता न रहने पर मनुष्य नष्ट प्राय मनुष्यता से हीन हो जाता है अतः ततःकरण से बुद्धे नाशात योग्यो भवति योग्योवती अतः उस अंतकरण की विवेक शक्तिरूप बुद्धि का नाश होने से पुरुष का नाश हो जाता है इस कथन का यह अभिप्राय है कि वह पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है सर्वानर्थस्य मूलम उक्तम विषयाभिध्यानम अथ इदानी मोक्ष कारणम उच्यते विषयों के चिंतन को सब अनर्थों का मूल बतलाया गया अब यह मोक्ष का साधन बतलाया जाता है राग आत्मा राग द्वेष द्वेष रागद्वेशयुक्तस्तु विषयानिंद्रियचर आत्मश्यत्मा प्रसाद से रागद्वेशयुक्त रागस्वे रागद्वेश राग इंद्रििया प्रवृत्ति स्वाभाकी तो मुक्षुबाभ्यादि इंद्रिय विषयान आवर्जनीयान चरण उपलभम आत्मवश्य आत्मनो वश्या तैह आत्मश्य विधेयात्मा विधेय आत्मा विधे आत्मा अंतकरण यदम अतिगछति प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्य और द्वेश को राग राग्देश कहते हैं इन दोनों को लेकर ही इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है परंतु जो मुमुक्षु होता है वह स्वाधीन अंतकरण वाला अर्थात जिसका अंतकरण इच्छानुसार वश में है ऐसा पुरुष राग द्वे से रहित और अपने वश में की हुई श्रुत्रादि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता हुआ प्रसाद को प्राप्त होता है प्रसन्नता और स्वास्थ्य को प्रसाद कहते हैं प्रसाद सती किं प्रसन्नता होने से क्या होता है सो कहते हैं प्रसादे प्रसादा हाईरोपजाते प्रसन्नचेतोसु बुद्धिपर्यविष्ट प्रसादा आध्यात्मिकीना हाई विनाशः अस्य यते उपजायते प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस यति के आध्यात्मिकादी तीनों प्रकार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है किंच यस्माद् आशु शीघ्र बुद्धि पर्यवतिष्ठते, आकाशम इव अवतिष्ठते, परिमता आत्मस्वेण्वे निश्चली क्योंकि उस प्रसन्नचित्त वाले की अर्थात स्वस्थ अंतकरण वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से आकाश की भांति स्थिर हो जाती है केवल आत्मरूप से निश्चल हो जाती है एवं प्रसन्नचेतः अवस्थित बुद्धे कृतकृत्यता यत तस्मा रागद्वेशयुक्त इंद्रिय शास्त्रिुद्धेशु अवर्जनीय शु युक्त समाचार इति वाक्य इस वाक्य का, का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार प्रसन्न और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कृतकृत क्रित मिलती है इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष से रहित ही की हुई इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोधी अनिवार्य विषयों का सेवन करें साम प्रसन्नता स्तुयते उस प्रसन्नता की स्तुति की जाती है नास्तु न ना चा युक्त भावना न चा भावित शातिश शात कुखम नस्त न विद्यते न विद्य नवती बुद्धि असमाहितांतः करणस्य न च अस्ति ना अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशः आत्मज्ञाभवेश अस्ति अभावयत आत्मज्ञानी भी निवेशनम निवेशम अकुर्तः शांति अयुक्त अयुक्तपुरुष में अर्थात जिसका अंतकरण समाहित नहीं है ऐसे पुरुष में आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि नहीं होती अर्थात नहीं रहती और उस अयुक्त पुरुष में भावना अर्थात आत्मज्ञान में प्रगाढ़ प्रवेश अतिशय प्रीति भी नहीं होती तथा भावना न करने वाले को अर्थात आत्मज्ञान के साधन में प्रीतिपूर्वक संलग्न न होने वाले को शांति अर्थात उपसमता भी नहीं मिलती अशांतः कुतः सुखम इंद्रिया भी विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या तुखम न विषय विषया तृष्णा दुखम एविसा शांति रहित पुरुष को भला सुख कहाँ क्योंकि विषय सेवन संबंधी तृष्णा से जो इंद्रियों का निवृत्त होना है वही सुख है विषय संबंधी तृष्णा कदापि सुख नहीं है वह तो दुख ही है न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य से गंधमात्र अभी उपपद्यते इत अभिप्राय यह कि तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती अयुक्तस्य कस्मा बुद्धि न अस्ति अस्ती उच्यते पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती इस पर कहते हैं इंद्रिया चरता जन्मनोन् विधीये तद से हरती प्रज्ञा वायुर्नामा भसी इंद्रिया यस्त चरताशय नाम यद मन अनु विधीयत अनुप्रवर्तते तद इंद्रिय विषय विकल्पने प्रवृत्त मन अस यते हरति प्रज्ञा आत्मात्म विवेकजाम नाशेति क्योंकि अपने अपने विषय में विचरने वाली अर्थात विषयों में प्रवित्त हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे पीछे यह मन जाता है विषयों में प्रवृत्त होता है वह उस इंद्रिय के विषय को विभागपूर्वक ग्रहण करने में लगा हुआ मन इस साधक के आत्म अनात्म संबंधी विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि को हर लेता है अर्थात नष्ट कर देता है कथम वायुः नावम इव अंबसी उदके जिग्मिषता मार्गाद उद्धृत्य यथा वायुः नाव प्रवर्तयति। एवं आत्मविषयाम प्रज्ञा हृत्वा मनोविषय विषयाम करोती कैसे जैसे जल में नौका को वायु भर लेता है वैसे ही अर्थात जैसे जल में चलने की इच्छा वाले पुरुषों की नौका को वायु गंतव्य मार्ग से हटाकर उल्टे मार्ग पर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविषयक बुद्धि को विचलित करके विषय बना देता है यतथ्यपि तो उपन्यस्त अर्थ से अनेकदा उपपत्ति तम च अर्थम उपवाद्य उपसंहरती यतथ्यपि तो इस श्लोक से प्रतिपादित अर्थ की अनेक प्रकार से उपपत्ति बतलाकर उस अभिप्राय को सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं